श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ सत्ताईस अक्टूबर अठारह ज्ञान विज्ञान विचार श्री रामकृष्ण तथा नरेंद्र नरेंद्र आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण शाम पुकर वाले मकान में बैठे हुए हैं दिन के 10 बजे का समय होगा 27 अक्टूबर अठारह मंगलवार आश्विन कृष्ण चतुर्थी श्री रामकृष्ण नरेंद्र तथा मणि आदि से बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र डॉक्टर कल कैसी कैसी बातें कर गया एक भक्त मछली कांटे में पड़ गई थी पर डोर तोड़ कर निकल गई श्री रामकृष्ण कृष्ण साहस नहीं तोड़ते समय कांटा उसके मुंह में रह गया इसलिए वह लापता नहीं हो सकती देखो मा मर कर अभी उतर नरेंद्र जरा बाहर गए फिर आएंगे श्री रामकृष्ण मणि के साथ हैं श्री रामकृष्ण भक्त स्वयं को प्रकृति तथा भगवान को पुरुष मानकर उसे गले लगाने तथा चुंबन करने की इच्छा करता है। पर यह तुम्हें से कह रहा हूं, सामान्य जीवों के सुनने की यह बात नहीं मणि ईश्वर अनेक तरह से लीलाएं करते हैं आपका रोग भी लीला ही है इस रोग के होने के कारण यहाँ नए नए भक्त आ रहे हैं श्री रामकृष्ण से भूपति कहता है अगर आपको रोग न होता और किराए से मकान लेकर सिर्फ यहाँ रहते होते तो लोग क्या कहते अच्छा डॉक्टर की क्या खबर है मणि इधर दास्य भाव मानता भी है तुम प्रभु हो मैं दास हूँ उधर यह भी कहता है कि आदमी के लिए ईश्वर ही उपमा क्यों ले आते हो श्री रामकृष्ण खैर क्या आज भी तुम उसके पास जा सकोगे मढ़ी खबर देने की अगर आवश्यकता होगी तो जाऊंगा श्री कृष्ण भला बंकिम कैसा लड़का है यहाँ अगर वह ना आ सके तो तुम ही उसे कुछ बता देना उससे उसका आध्यात्मिक ज्ञान जागृत होगा नरेंद्र पास आकर बैठे नरेंद्र के पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण नरेंद्र बड़ी चिंता में पड़ गए हैं माँ और छोटे भाई हैं उनके भरण पोषण की चिंता रहती है नरेंद्र कानून की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं इधर कुछ दिन विद्यासागर के बहु बाजार वाले स्कूल में अध्यापक रह चुके हैं घर का कोई प्रबंध करके निश्चिंत होने के चेष्टा में लगे हुए हैं श्री रामकृष्ण को सब कुछ मालूम है वे नरेंद्र की ओर स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से अच्छा केशव सेन से मैंने कहा यदीक्षा लाभ जो कुछ मिल जाए जो बड़े घराने का लड़का है उसे भोजन की चिंता नहीं रहती वह हर महीना जेब खर्च पाता ही रहता है परंतु नरेंद्र इतने ऊंचे घराने का है उसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो जाती ईश्वर को मन दे देने पर वे सब व्यवस्था कर देते हैं मास्टर जी हाँ कर देंगे अभी सब समय बीता भीत तो नहीं है श्री रामकृष्ण परंतु तीव्र वैराग्य होने पर यह सब हिसाब नहीं रहता घर का कुल प्रबंध करके तब साधना करूंगी। तीव्र वैराग्य होने पर इस तरह की बात पर ध्यान नहीं जाता साहस्य गोसाई ने लेक्चर दिया था उसने कहा दस हजार रुपये हों तो इतने से भोजन वस्त्र का प्रबंध आनंद से हो सकता है और तब निश्चिंत होकर ईश्वर का चिंतन किया जा सकता है केशव सेन ने भी ऐसा ही इशारा किया था उसने पूछा था महाराज कोई कुछ पूंजी जोड़कर अगर ईश्वर की उपासना करे तो क्या वह कर सकता है या नहीं और इससे क्या किसी तरह का पाप स्पर्श हो सकता है मैंने कहा तीब्र वैराग्य होने पर संसार कुआं और आदमी सांप की तरह जान पड़ते हैं तब रुपये इकट्ठा करूँगा विषय संचय करूँगा यह हिसाब नहीं रह जाता ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु ईश्वर को छोड़कर विषय की चिंता एक स्त्री के ऊपर कोई बड़ा शोक आ पड़ा पहले उसने अपनी नस नाक से उतार कर सावधानी से कपड़े में लपेट कर बाँध ली और फिर लगी रोने अरे मेरी मैया मुझे यह क्या हुआ और यह कहकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी परंतु वह भी सावधानी से कि कहीं बंधी हुई नथ टूट न जाए सब हंस रहे हैं नरेंद्र पर ये बातें तीर की तरह चोट करने लगी। वे एक ओर लेट रहे उनके मन की अवस्था समझकर मास्टर ने हंसकर कहा लेट क्यों रहे हो श्री रामकृष्ण मास्टर से साहस्य यहाँ मुझे उस स्त्री की याद आती है जो अपने बहनोई के साथ रहने में लाज के कारण मरी जाती थी उसे यह समझ में ही नहीं आता था कि जब उसे इतनी शर्म है तो अन्य स्त्रियों को जो पर पुरुषों के साथ रहती है कैसे शर्म नहीं लगती वह कहती थी आखिर बहनोई तो अपने ही घर का आदमी है परंतु फिर भी तो मैं शर्म से मरी जाती हूँ और इनतों औरतों की हिम्मत कैसे बढ़ती है कि ये दूसरे आदमियों के साथ रहें